भागवत महापुराण राजकी कथा मैत्रीवाच भृग्वादयस्ते मुनो लोका क्षेमदर्शिण गोप्त सती वैणृा पश्यत पशु साम्यता वीरम सुनीता ब्रह्मवादिनः प्रकृत्या संतम पतिं अभ्युव श्री मैत्री जी कहते हैं वीरवर विजे सभी लोकों की कुशल चाहने वाले भृगु आदि मुनियों ने देखा कि अंग के चले जाने से सब पृथ्वी की रक्षा करने वाला कोई नहीं रह गया है सब लोग पशुओं के समान उत्थिंकल होते जा रहे हैं तब उन्होंने माता सुनी था सम्मति से मंत्रियों के सहमत न होने पर भी वेन की भूमंडल के राजपद पर अभिषिक्त कर दिया श्रुत्वा श्रुआन ग्रदल्योद्य सद्य सर्पत्रस्ता ख आरोना उन्निभूति अवमेने स्तब्ध में महावित वेन बड़ा कठोर शासक था जब चोर डाकू ने सुना कि वही राज सिंहासन पर बैठा है तब सर्प से डरे हुए चूहों के समान वे सब तुरंत ही जहां तहां छिप गए राजन पाने पर वेन आठों लोक बालों की ऐश्वर्य कला के कारण उन्मत्त हो गया और अभिमानवश अपने को ही सबसे बड़ा मानकर महापुरुषों का अपमान करने लगा एवं बंधाधस्तो निरंकुश दिपह पर्यटन रतमास्था कंपय नीवरोदसे न यभ्यम न दातव्यम न होतभ्यम दिजाकुथिन वारियमा भेरी वह ऐश्वर्य मध से अंधा रथ पर चढ़कर निरंकुश गजराज के समान पृथ्वी और आकाश को कपाता हुआ सर्वत्र विचरने लगा कोई भी द्विजातीय वर्ण का पुरुष कभी किसी प्रकार का यज्ञ दान और हवन न करे अपने राज्य में वह ढिठोरा पिटवाकर उसने सारे धर्म कर्म बंद करवा दिए क्ष मुनो दुर्वृत्त विमृत लोक व्यसन कृपयो चुश्मत्रि अहोभ प्राप्त लोकस् व्यसन मत दारुण्युभ तो दीप्तेकर दुष्टेन का ऐसा अत्याचार देख सारे ऋषि मुनि एकत्र हुए और संसार पर संकट आया समझकर कर करुणावश आपस में कहने लगे अहो जैसे दोनों ओर जलती हुई लकड़ी के बीच में रहने वाले चीटी आदि जीव महान संकट में पड़ जाते हैं वैसे ही इस समय सारी प्रजा एक ओर राजा के और दूसरी ओर चोर डाकुओं के अत्याचार से महान संकट में पड़ रही है अराजक भयादेश दर्हण तथ्यासे कथम सै स्वस्ति देना अहेरिपय पोष पोषक्यन वेण प्रकृत्य खल सुनी था गर्भसंभव हमने अराजकता के भय से ही अयोग्य होने पर भी वेन को राजा बनाया था अब उससे भी प्रजा को भय हो गया ऐसी अवस्था में प्रजा को किस प्रकार सुख शांति मिल सकती है सुनीथा कि कोक से उत्पन्न हुआ स्वभाव से ही दुष्ट है परंतु सांप को दूध पिलाने के समान इसको पालना पालने वालों के लिए अनर्थ का कारण हो गया निरोपिता प्रजापाल पाल सहजान सत्य तथापि सांे मा नस्म तत्तक तभीवृत्तों वे नोस्मा नृप्ति यदि नोवाचम न ग्रहीष्य धर्म हमने इसे प्रजा की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया था यह आज उसी को नष्ट करने पर तुला हुआ है इतना सब होने पर भी हमें इसे समझाना अवश्य चाहिए ऐसा करने से इसके किए हुए पाप हमें स्पर्श नहीं करेंगे दहिस्याम लोकाधिकार दही श्याज साधव मुनियो गूढ़वृद्ध्या सांत्व हमने जानबूझकर दुराचारी वेन को राजा बनाया था किंतु यदि समझाने पर भी यह हमारी बात नहीं मानेगा तो लोग के धिक्कार से दग्ध हुए इस दुष्ट को हम अपने तेज से भस्म कर देंगे ऐसा विचार करके मुनि लोग वेन के पास गए और अपने क्रोध को छिपाकर उसे प्रिय वचनों से समझाते हुए इस प्रकार कहने लगे मुन उच निपुवर्यनबोधये ते विज्ञापया मो आयुश्रीबलती तवताथ विवर्धनम धर्म आचरित पुसान वानकाय बुद्धि लोकान्शोकान वितर तथान्यंसा मनियो ने कहा राजन हम आपसे जो बात कहते हैं उस पर ध्यान दीजिए इससे आपके आयु श्री बल और कृति की वृद्धि होगी अर्थात यदि मनुष्य मन वाणी, शरीर और बुद्धि से धर्म का आचरण करे तो उसे स्वर्गादि शोक रहित लोकों की प्राप्ति होती है यदि उसका निष्काम भाव हो तब तो वही धर्म उसे अनंत मोक्ष पद पर पहुंचा देता है सतेमा विन सेद्वीर प्रजा क्षेम लक्षण यस्ते नृपतिदवरोजन्साध्यन्माभ्य चोरादिभ्य प्रजा नृप रक्षन यथा बलि गृहणीह प्रीतिथ मोदते इसलिए वीरवर प्रजा का कल्याण वह धर्म आपके कारण नष्ट नहीं होना चाहिए धर्म के नष्ट होने से राजा भी ऐश्वर्य से च्युत हो जाता है जो राजा दुष्ट मंत्री और चोर आदि से अपनी प्रजा की रक्षा करते हुए न्यायानुकूल कर लेता है वह इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुख पाता है यश राष्ट्र पुरे व भगवान यज्ञपुरुष यद्यते स्व धर्म भगवान पर जिसके राज्य अथवा नगर में वर्णाश्रम धर्मों का पालन करने वाले पुरुष स्वधर्म पालन के द्वारा भगवान यज्ञपुरुष की आराधना करते हैं महाभाग अपने आज्ञा का पालन करने वाले उस राजा से भगवान प्रसन्न रहते हैं क्योंकि वे ही सारे विश्व की आत्मा तथा संपूर्ण भूतों के रक्षक हैं तस्म तुष्टे कि जगता में स्वरे स्वरे लोका सपाला हे तस्म हरंथे भलमाधता राजन भगवान ब्रह्मादि जगदीश्वरों के भी ईश्वर हैं उनके प्रसन्न होने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती तभी तो इंद्रादि लोकपालों के सहित समस्त लोग उन्हें बड़े आदर से पूजोपहार समर्पण करते हैं राजन भगवान हरि समस्त लोग लोकपाल और यज्ञों के नियंता हैं वे वेदत्रय रूप द्रव्य रूप और तपस्वरूप हैं इसलिए आपके जो देशवासी आपकी उन्नति के लिए अनेक प्रकार के यज्ञों से भगवान का यजन करते हैं आपको उनके अनुकूल ही रहना चाहिए सुरा यज्ञा चेष्ट जब आपके राज्य में ब्राह्मण लोग यज्ञों का अनुष्ठान करेंगे तब उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान के अंश स्वरूप देवता आपको मन फल देंगे अतः वीरवर आपको यज्ञ धर्माष्ठान बंद करके देवताओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए वेणुवाच बालिशं वाधर्मे धर्म मनिन ये वृत्तिदम पति हिवाजारतीसते अवजानते मे मूढ़ा निपरूपीण्वर ना विंद भद्रम इोके वेन ने कहा तुम लोग बड़े मूर्ख हो खेद है तुमने अधर्म में ही धर्म बुद्धि कर रखी है तभी तो तुम जीविका देने वाले मुझ साक्षात पति को छोड़कर किसी दूसरे जार पति की उपासना करते हो जो लोग बस राजा रूप परमेश्वर का अनादर करते हैं उन्हें न तो इस लोक में सुख मिलता है और न पर में ही को यज्ञ पुरुष नाम यत्र यो भक्तृदृशी भर्ति स्नेतुराणाम यहाँता विष्णुचो गिरीश इंद्रो वायुर्यमोरभि पर जनजो धन दोम क्षतिरग्नि पति ही। अरे जिसमें तुम लोगों की इतनी भक्ति है वह यज्ञपुरुष है कौन यह तो ऐसी ही बात हुई जैसे कुल्ता स्त्रियां अपने विवाहित पति से प्रेम न करके किसी पर पुरुष में आसक्त हो जाए विष्णु ब्रह्मा महादेव इंद्र वायु यम सूर्य मेघ कुबेर चंद्रमा पृथ्वी अग्नि और वरुण तथा इनके अतिरिक्त जो दूसरे वर और श्राप देने में समर्थ देवता हैं ये ते प्रभु देहे निपते ृपते वे सबके सब राजा के शरीर में रहते हैं इसलिए राजा सर्व देवमय है और देवता उसके अंश मात्र हैं तम धर्म भी हरता को इसलिए ब्राह्मणों तुम मस्तरता छोड़कर अपने सभी कर्मों द्वारा एक मेरा ही पूजन करो और मुझे को बलि समर्पण करो भला मेरे सिवा और कौन अग्र पूजा का अधिकारी हो सकता है मै त्रिवाच इ ुत्थम गुनीयम न चक्रे भ्रष्ट मंगलस्ते ना भगनायाव्यंचाया तस्म विधुक्रुधो श्री मैत्री जी कहते हैं इस प्रकार विपरीत बुद्धि होने के कारण वह अत्यंत पापी और कुमार्गामी हो गया था उसका पुण्य क्षीण हो चुका था इसलिए मुनियों के बहुत विनयपूर्वक प्रार्थना करने पर भी उसने उनकी बात पर ध्यान न दिया कल्याण रूप विदुर जी अपने को बड़ा बुद्धिमान समझने वाले वेन ने जब उन मुनियों का इस प्रकार अपमान किया तब अपनी मांग को व्यर्थ हुई देख वे दे उस पर अत्यंत कुपित हो गए हण्यताम हण्यता स पाप प्रकृतदारुण जीवन जगत सावासो कुरु थे भस्म साधव ना महत्य सद्वि नरदे बरासनम योधिपतिम विष्णु विनंद न पत्र मालो इस स्वभाव से ही दुष्ट पापी को मार डालो यह यदि जीता रह गया तो कुछ ही दिनों में संसार को अवश्य भस्म कर डालेगा यह दुराचारी किसी प्रकार राज सिंहासन के योग्य नहीं है क्योंकि यह निर्लज साक्षात यज्ञपति श्री विष्णु भगवान की निंदा करता है यदनुग्रह भाजन अहो जन की कृपा से इसे ऐसा ऐश्वर्य मिला उन श्रीहरि की निंदा अभागे वेन को छोड़कर और कौन कर सकता है पुत्र गते पुत्रकलेवरम् सुनी था पालिया विद्या बाद्यायोगे न शोचती इस प्रकार अपने छिपे हुए क्रोध को प्रकट कर उन्होंने उसे मारने का निश्चय कर लिया वह तो भगवान की निंदा करने के कारण पहले ही मर चुका था इसलिए केवल हुंकारों से ही उन्होंने उसका काम तमाम कर दिया जब मुनिगण अपने अपने आश्रमों को चले गए तब इधर वैन की शोकाकुला माता सुनी मंत्रादि के बल से तथा अन्य युक्तियों से अपने पुत्र के शव की रक्षा करने लगी एक मुनिस्ते सत्था चक्रु उपिष्टा सरितटे वृक्षोत्थिता आहुर्लोक भयकर अप्य भद्र मनाथाज दस्युभ्यो न भवद धावता दशम पांसो समुथित तो चोराणाम एक दिन वे मुनिगण सरस्वती के पवित्र जल में स्नान कर अग्निहोत्र से निवृत्त हो नदी के तीर पर बैठे हुए हरि चर्चा कर रहे हैं उन दिनों लोगों में आतंक फैलाने वाले बहुत से उपद्रव होते देखकर वे आपस में कहने लगे आजकल पृथ्वी का कोई रक्षक नहीं है इसलिए चोर डाकुओं के कारण उसका कुछ अमंगल तो नहीं होने वाला है ऋषि लोग ऐसा विचार कर ही रहे थे कि उन्होंने सब दिशाओं में धावा करने वाले चोरों और डाकुओं के कारण उठी हुई बड़ी भारी धूल देखी तदुपद्रव्यांसता चोर प्रा जनपद हे न सराजक लोकान्ना वर्य्छक्ता दोसदर्शिन देखते ही वे समझ गए कि राजा वेन के मर जाने के कारण देश में अराजकता फैल गई है राज्य शक्तिहीन हो गया है और चोर डाकू बढ़ गए हैं यह सारा उपद्रव उपद्रव लोगों का धन लूटने वाले तथा एक दूसरे के खून के प्यासे लुटेरों का ही है अपने तेज से अथवा तपोबल से लोगों को ऐसी कुप्रवृत्ति से रोकने में समर्थ होने पर भी ऐसा करने में हिंसाधि दोष देखकर उन्होंने इसका कोई निवारण नहीं किया ब्राह्मण सामो दीना सामपेक्षक स्रवते ब्रह्म तैपे भिन्न भाडा पयो यहा नांग वंशो राजस्था घर नृपा वंशेस्श्रया फिर शोचा कि ब्राह्मण यदि समुद्र दर्शी और शांत स्वभाव भी हो तो भी दोनों की उपेक्षा करने से उसका तप उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे फूटे हुए घड़े में से जल बह जाता है फिर अंग का वंश भी नष्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें अनेक अमोघ शक्ति और भगवत भगवतपरायण राजा हो चुके हैं विन स्ित्यवृष विपन्न्य महीपते ममन थर्षा तस्त्र कांगो रस्वर्मु रहा साग्रो रक्ताक्षसनाम्रमज ऐसा निश्चय कर उन्होंने मृत राजा की जांघों को बड़े जोर से मथा उसमें से एक बौना पुरुष उत्पन्न हुआ वह कौ के समान काला था उसके सभी अंग और खासकर भुजाएं बहुत छोटी थी जबड़े बहुत बड़े छोटी, नाक चपटी नेत्र लाल और केश तांबे के से रंग के थे तम तो तेवन तम दीनं किम करो मेतवा दिनम निशी देव स सादा ये जाय बालो देन उसने बड़ी दीनता और नम्र भाव से पूछा कि मैं क्या करूं तो ऋषियों ने कहा निशीध बैठ जा इसी से वह निषाद कहलाया उसने जन्म लेते ही राजा भेन के भयंकर पापों को अपने ऊपर ले लिया इसीलिए उसके वंशधर ने साध भी भी हिंसा लूटपाट आदि पाप कर्मों में रत रहते हैं अतः वे गांव और नगर में न टिककर, वन और पर्वतों में ही निवास करते हैं ये श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमश्याम सहितायाम चतुस्कृथ चलते निषादोत्पत्तिर्ना चतुर्दशोध्याय